नमस्कार आप सुंदर रेडियो मतबा नाइन्टी 90.4 एफएम संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और हम अच्छी तरह से जानते हैं इस कार्यक्रम को आप बहुत पसंद करते हैं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से आप संगीत को सीखते हैं संगीत में जो विशेष बातें होती हैं हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जिसको कहते हैं शास्त्रीय संगीत पूरे विश्व में मशहूर हैं और उसकी बारकियाँ जो है उसके जो राग है वो सारी बातें हम जानना चाहेंगे सीखना चाहेंगे तो उसी हिसाब से हमने ये कार्यक्रम को डिज़ाइन किया और हमारे साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए बीके के श्यामली जी हमारे साथ उपस्थित हैं जो संगीत में अपने विशेष विरासत हासिल की है और साथ ही साथ रविंद्र नाट्य से जुड़कर उन्होंने संगीत सीखा है पी कर चुके हैं और आज हम लोग राग भैरवी के ऊपर बात करेंगे वैसे हमने उसका थाट और अंतरा आपको बताया था लेकिन आज और भी गहरी बातें उसमें जो हैं हर राग की अपनी खूबसूरती होती है उस खूबसूरती को निखारने के लिए उसमें और क्या खासियत होती है उनके कैसे गीत हैं गज़ल है या फिर भजन है वो सारी चीज़ें कैसे बनते हैं वो सारी बातें हम आज बी के जी से सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से बी के जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में मधुबन श्रोता जितने सारे हैं सबको तरफ से नमस्कार जी जी तो हे हमने भरीवी का ऊपर छोटी सा नमूना पेश किए हैं छु तो ही जाए। बा जाओ <laughs> अपना एकदम फेमस जो बड़े गुलाम गाली खान साहब आमिर खान साहेब <laughs> जब भी करते हैं ये जो गाने का मतलब है इतना अच्छा ये भैरवी का आधारित है <laughs> इतना सुंदर इसका महत्व जो गीत का जो है रेगा धानी कमल है और उसके साथ भी रेगा धानी कमल भी है सुध भी है माँ तिब्रमा करीमा है सुदमा है सब इसमें बारह सर लगते है ये जो भरवी का पढ़ इसलिए हमने पहले इसके पेश किया है कि इसमें भजन ठुमरी गीत गजल इतना अच्छा बहुत अच्छा राग में, में, में बना हुआ है। आपको बाद में ये भी सुनाएंगे कैसे भजन होता है और भी कैसे ठुमरी हम पेश करते हैं कि हिंदी फिल्म संगीत में हम भी ये भरवी कैसे होता है ये आपको आज सुनायेंगे तो, तो ये जो जो अभी आपने जो गीत गाया है है है राग पर आधारित इसका मतलब मतलब क्या होता थोड़ा सा उसको बताइए मुड़ा नहीं जाए मतलब मेरा मायका से जब बेटी जा रहे है डोली आ गया पल आ गया वो सजा करके चार, कहार, जो चार आ, सामने होता है आदमी होता है ले जाते है जी जी तब छोड़ जाते हैं माइक मायकार छूट जाते हैं उसी का टाइम ही जब बेटी का आवाज़ से निकलते हैं रोना और अगर इसमें भी और भी एक राज है अब देखो ये जो जिंदगी है जब शरीर छोड़ देते हैं हम क्या करते हैं वही चारों आदमी इसके जो ले जाते हैं इसके अंदर हाँ। की जाने के टाइम में भी हम जब शरीर है, सम, जाते हैं वही चार आदमी जाके जला जाते हैं हाँ, दूसरे जैसे ये बाबुल, है तब भी ये बाबुल हाँ, ये बाबुल ये दुनिया है बाबुल का घर जब ऊपर चले जाते हैं वो पिया के घर चले जाते हैं ये इसका राज है की जब बेटी ऐसे बोलते है की मैं जा रही हूँ अभी मायका छोड़कर बाबुल का घर छोड़ के जा रही हूँ बहुत इसका अंदर राज इतना उसका अंदर जो सैडोनिस है हाँ, दर्द है दर्द है, दर्द भरे हैं। ऐसे भैरवी का आपका रूप जो है, एकदम दर्द भरे है हाँ, भैरवी हाँ, का जो होता है भजनीय हाँ, कुछ वो होता है उसके उसके अंदर दर्द छुपा हुआ है क्योंकि भैरवी का जो रूप है एकदम व्हाइट ड्रेस व्हाइट ड्रेस उसके जो कोई नहीं है एकदम एकलपन एकांत, एकांत उसको उसको भाई। के अंदर आ जाता है, है। एकदम ड्रेस में उसको अच्छा लगता है। नहीं। नहीं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बीके शामली जी और राग भैरवी पर हम लोग ये कार्यक्रम पेश कर रहे हैं और इसमें आपने जो पहला गीत सुना वो एक दर्द बरा नगमा था और इसका अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो राग भैरवी के जो सारे सुर हैं शुद्ध कोमल वगैरह सब कुछ उसमें बारह सुर जो है वो आ जाते हैं और उन सभी चीजों को आप अच्छी तरह से हाँ, प्रैक्टिस में ला सकते हैं हाँ, तो वो गीत इसीलिए बीके श्यामरी जी ने शुरुआत में आपको सुनाया ताकि उस गीत को आप ध्यान में रखिये और उसका अभ्यास करते जाएंगे तो राग भैरवी का जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी तरह से आपको होगा हाँ, चलिए आगे सुनते हैं जो पेश किया है बंदिस ऊपर किया है अभी तान करेंगे डगर चल तिर श्याम सखी रे में दूंगी गरी नीपट आना डगर चल तिर निशा मधनी सर सनी दप गजा कदर चलत छे निशा गा द नि सरे स निधा मगरेसा डगर चलत छिरे निशा गम पद प मी दपा मगरेसा डगर चलत छिरे ग मापा द नि सरेसा निधा मगरेसा डगर चल ती रे श्याम सी डे घरे सा गगरे जानी दप मगरेश डगर चलते छानी सा गगरे जानी दप मगरेसा डगर चलते छे श्याम से खी डा गंगा निधा गंगा निधा म पी देश धागा चलता छिरे श्याम सखी रे, रे। नि पा धापा मा गा मा पाधा निसा निधा निजा रे गेश निधा मगर सा डे रे Shamsa kiri, sare gama pada pama, gama pada ni zani da, pada ni sare gane zani da pama ganesa. Da gara chalat chire, Shamsa kiri, da gara chalat chire.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 मैं दूंगी गायरी नाम ये हमने स्थाई का जो होता है तान वगैरह होता है जैसे आठ मात्रा होता है बारह मात्रा होता है सोलह मात्रा होता है जैसे आप कोई इच्छा उसे आपको पता पहले ही बताया कि ये जो तीन ताल की है अगर आठ मात्रा होता है तो अब फाँक से ये गीत सुरबंदी शुरू करते हैं तो फाँक से शुरू करते हैं तो सोम आपको आठ मात्रा करते हैं सोम फाक के ऊपर खाली के बाद आठ मात्रा करने के बाद वो सौ मात्र है उसके बाद हम आठ मात्रा और करेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएंगे सोलह मात्रा अगर बारह मात्रा करेंगे खाली के बाद चार मात्रा करेंगे उसके बाद बारह मात्रा करेंगे तो वो सोलह मात्रा हो जाएंगे फिर हम ये खाली में आ जाएंगे ऐसे हमको करना है ग्रामेटिकले मैथेमेटिकली हम आपको पहले ही बताया कि कैसे आपको तान वगैरह करना है जी जी जी। ये स्थाई का तान हमने दिखाया इसके बाद हम अंतर की तान करेंगे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बीके शामली जी और मैं यही कहना चाहूँगा हमारे दोस्तों से जो संगीत प्रेमी है साथ ही साथ उनको कहेंगे संगीत प्रेमी आप हैं तो थोड़ा सा गणित में आपको मास्टरी करना पड़ेगा यानी जो मात्राएँ हैं वो आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा और जो अच्छी तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं उनको जो है संगीत के साथ कोई भी चीज़ की आपको समझ आ जाने के बाद जिस तरह से आप वो चीज़ों को अच्छी तरह से खेल लेते हैं उसी तरह से जो है आप अच्छी तरह से संगीत में अपना प्रेजेंटेश है वो बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे तो गणित बहुत बड़ी गणित नहीं है लेकिन 16 मात्रा या फिर जो फाक है या फिर खालीपन कहाँ कहाँ आपको छोड़ना है या कहाँ कहाँ जो चीज़ों को जोड़ना है वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से एक बार कैलकुलेशन करना पड़ता है क्योंकि म्यूजिक जब भी बनता है तो इन्हीं चीज़ों के पास आधारित होती है और वहाँ पर जब आपको गाने के लिए कोई ट्रेंड आपको पता हो तो उस ट्रेंड के आधार से गाएंगे तो आपके जो सपोर्टर्स होंगे आप गाएंगे आपके साथ में कुछ ग्रुप होगा जो बजाने वाला होगा तो उनको आप डेक्ट्री एक्शन दे देंगे तो उस अनुसार वो बजाएंगे फिर आप वैसे गाएंगे तो एक लय होगा म्यूजिक के साथ आपका जो तालमेल बैठेगा अगर आपको ये चीजें नहीं पता होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसलिए ये चीजें हम बता रहे हैं आपको और चलिए आगे और सुनेंगे बीके के शामली जी को एक पहले इसके पहले एक भजन सुनाती हूँ जी जी सुनाइए अगर थोड़ा ऐसे करके इधर उधर करके करेंगे तो भी अच्छा होगा हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा दास नारायण के ऊपर एक भजन सुनाएंगे जी जी सुनाइए। hmm. मैं फकी हूँ तू है मालिक मैं फकीरि हूँ तू है मालिक झोली मेरी भरे दी मैं फकीरि हूँ तू है मालिक झोली मेरी भर दी द्वारि पीतीरी आन पराहू नज़र करुअब दर दी द्वारि पीतीरी आन पराहू नज़र करू अब दर दे मैं फकीर हूँ तू है मालिक मैं फकीर हूँ तू है मालिक झोली मेरी भर दे तुम्हें तो पीर पाई दर दर माल के ये जग नहीं सुहाता मेरा शीश तेरे चरणों में मेरा शीश तेरे चरणों में अब तो पीर पा भरे दे मैं फकीर हूँ तू है मालिक मैं फकीरी हूँ तू है मालिक झोली मेरी भरे दे दुखिया मन में आस बहुत है दुखिया मन में आस बहुत है तुम ही मेरो सहारा नैया मेरी डूब रही है नैया मेरी डूब रही है सूझत नाहीं किनारा दास नारायण पीर बहुत है दास नारायण पीर बहुत है मालिक उसको भरे दे मैं फ़कीर हूँ तू है मालिक मैं फ़कीर हूँ तू है मालिक झोली मेरी भरे दे द्वारि पीति आन पड़ा नजरें करू अब दर दे मैं फकीर हूँ तू है मालिक मैं फकीर फ़कीहू तू है मालिक झोली मेरी भर दे बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है ईश्वर <laughs> के साथ अपने जो इसमें देखो, दर्द है। भी भरा हुआ है आपने हाँ। बोला ना हाँ। कि ए, दर्द भी है और प्यार भी है हाँ। प्यार भी है दर्द भी है भरी भी का ये चलन भी चलन भी थोड़ा सा मीठा मीठा हाँ। अलग है थोड़ा हाँ। सा हटके है बहुत गहराई में जाने के बाद उस चीज़ को हम लोग हाँ, पकड़, हाँ, पकड़ पाएंगे, बहुत ही ऊपर ऊपर से उन चीज़ों को नहीं पकड़ पाएंगे और वैसे भी हर एक राग का जो प्रैक्टिस हम लोग जब भी करते हैं तो उसकी गहराई उसकी खूबसूरती उसका जो भाव है वो समझ के जब हम लोग गाते हैं तो वो स्वरूप में उस चीज़ को प्रेजेंट करने में बड़ा ही आनंद आता है और श्रोता उसी चीज़ पर खो जाते हैं भले आपका आवाज़ ठीक हो न हो लेकिन आपके भाव बहुत अच्छे होने चाहिए और जितना आप इस राग भैरवी के भाव को समझकर गाएंगे तो उतना ही उसमें खूबसूरती आएगी निखार आएगा और लोग जो है उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे लोग उस चीज को सुनना चाहेंगे पसंद करना चाहेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि हम लोग फिर से बीके शामली जी को सुनेंगे अभी अंतरा की तान सुनाएंगे अंतरा और तान सुनाएंगे paniya bharat mori dagare fodi paniya bharat mori sani daph magare cha nithaga madani cha paniya bharat mori sare sani daph maga mapadani sagare cha paniya bharat mori पानी दामा दा गमधनी दा सा सागरेश पनिया भारत मोरी फोरी गोरी गा निधा पामा प निधा मगर सा निशा गम पामा गमाधनि सागरेश पनिया भारत मोरी फोरी paniya marada आक बिया मोरि जका जोरी डगरा चलत छी श्याम सकी मै दूंगी गारी नीपट री डगर चलत छी शाम शामी डिरे डिरे डिरे शाम शी बहुत ही अच्छा लग रहा था बीके श्यामली जी आपका ये गीत और ये थोड़ा सा अलग हट के भाव इसमें थे लेकिन इसमें भी जो है मेरे ख्याल से एक खेल भावना है जो प्यार का भावना है इसमें तो दर्द और प्यार जो है वो दोनों भावनाएं इस राग में छुपी हुई है, और इन चीज़ों को जानने के बाद उस भाव में आकर जब हम गीत गाते हैं तो बड़ा ही सुखद अनुभूति हम भी करते हैं श्रोता भी करेंगे जो सुनने वाले हैं चलिए मुझे लगता है कि हम लोग अभी एक भजन जो है फिल्म फिल्मों में किस तरह से इसको तो गाया, गाया जाता है वो हम जानना चाहेंगे और फिल्मों में जब भी किसी भी राग पर आधारित एक गीत को गाया जाता है तो थोड़ा सा अलग उसको जो है और स्वरूप दिया जाता है तो राग भैरवी पर आधारित बहुत सारे फिल्मों में गीत बनाए गए हैं और अभी मैं चाहूँगा कि बी के शामली जी हमें एक भजन सुनाएंगे जो खास फिल्मों में गाया गया है मैं तुलसी तेरे आंगन की ये बहुत ही खूबसूरत भजन है जो राग भैरवी पर आधारित है आइए उसी गीत को हम सुनेंगे बीके के जी के द्वारा मैं तुलसी तेरे आंगन की मैं तुलसी तेरे आंगन की गोई नहीं the बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छा लग रहा था बीके के जी आप जब ये भजन गा रहे थे और मैं आशा करता हूँ कि हमारे श्रोता जो सुन रहे थे उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि राग भैरवी का अपनी एक पहचान है जो प्रेम रस में घोल देता है इंसान को और बहुत ही शुद्ध भाव से जब हम इस चीज़ को प्रजेंट करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है और एक शांति का वातावरण बनता है एक माहौल बनता है भक्तिभाव निर्माण हो जाता है जब भी घर में आप इस तरह के गीत राग भैरवी पर आधारित भजन जब भी सुनेंगे आप तो उसकी एक मनोभाव ही बिल्कुल बदल देता है आपके मन को शांत कर देता है एक आ, राइट वे पे चलने के लिए आपको प्रेरित करता है तो ये सारी चीज़ें राग के ऊपर आधारित है किस तरह से वो राग को बनाया गया है वायुमंडल भी इसको वायुमंडल भी उसके ऊपर असर होता है तो, तो बड़ा ही अच्छा लगता है और मैं चाहूँगा कि आप इसका प्रैक्टिस अच्छी तरह से करें और आपको जो भी गीत आज सुनाए गए हैं इन सभी चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो राग बैरवी का जो मास्ट्री है वो आपको मिल जाएगी और हम आशा करते हैं कि आप अपने संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से आपको कामयाबी मिले आप ऊंचाई की तरफ जाएँ यही हमारी दुआ है और आप संगीत को बहुत ही दिल से अच्छी तरह से बेसिक नॉलेज के साथ सीखें ये हमारी आशा है और मैं चाहूँगा कि वी के शामली जी भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें जो संजो के लिख कर लाती है आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए उसका ठाठ क्या है ठुमरी क्या है गज़ल क्या है इसके साथ में उनके साथ में पूरा राग भैरवी के साथ सारी बातें जो भी हैं वो पूरे वो लिख कर लाते हैं और आपको सुनाते हैं जी, जी जी जी बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जब भी शो करते हैं है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है समझने को मिलता है और मैं चाहूँगा जाते जाते एक राग भैरवी का ठुमरी गएंगे ठुमरी ज़रूर सुनाइए इसे के साथ हम पूरा करेंगे आया मैं तो ना बोलू जमें तो से नाह जा मै तो से नही जा मैं तो से नही बोलू जा मै जा मै तोसे ना ही बोलू तोसे ना, ही बोल। तो से ना बोलू। अरे सब जा मैं तो से नाह बोलू साबरी मैं तो से ना ही बड़ी तो से नाही बोलू जमय तो से नाही बोलू जमय तो से नाही बोलू।, ना बोलू बहुत बहुत धन्यवाद बीके श्यामरी जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने राग भैरवी पर आधारित काफ़ी चीज़ें आपने आज के शो में हमें दिया है और मैं आशा करता हूं कि हमारे लिसनर इस बात को ध्यान रखेंगे कि राग भैरवी को किस तरह से गाया जाता है वो सारे जो आकार है वो आपको दिए गए हैं अब आपको प्रैक्टिस करना है और इसमें मास्टर करना है और चलिए आज का ये कार्यक्रम आपको कैसे लगा इसके बारे में आप एस कर सकते हैं संगीत की दुनिया लिख अपने दिल की बात लिख सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए और आपकी प्रतिक्रिया को जानकर हमें खुशी होगी और आप सदा खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और बी के शामली जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबान 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो